गीता तत्व चिंतन यज्ञों के प्रकार एक निष्काम पचासी के तीन विशेषण ऊपर के इन छह श्लोकों में चौदह प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है वे हैं देव यज्ञ ब्रह्माग्नि में यज्ञ के हवन रूप यज्ञ तीसरा संयमाग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन रूप यज्ञ चौथा इंद्रियाग्नि में शब्द आदि विषयों का हवन यज्ञ पांचवा आत्मसंयम रूप योगाग्नि में इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का हवन रूप यज्ञ, छठवा द्रव्य यज्ञ सातवा यज्ञ, आठवा योग यज्ञ नौवा स्वाध्याय यज्ञ दसवा ज्ञान यज्ञ ग्यारह अपान में प्राण का हवन रूप यज्ञ, बारह प्राण में अपान का हवन रूप यज्ञ, तेरह प्राण और अपान की गति का रोध रूपयज्ञ तथा चौदह प्राणों का प्राणों में हवन रूपयज्ञ इन चौदहों प्रकार के यज्ञ करने वालों के लिए तीन विशेषण प्रयुक्त हुए हैं योगी यज्ञवित और यज्ञ छपित कलमश तात्पर्य यह कि ये सब के सब योगी हैं सत्य के अन्वेषक हैं अपने को उस परम तत्व के साथ युक्त कर लेने के अभिलाषी हैं फिर ये यज्ञ के जानकार हैं यज्ञ के रहस्य को समझते हैं उनके लिए यज्ञ मात्र वही नहीं हैं जिसमें लौकिक अग्नि में किसी द्रव्य की आहुति डाली जाती हो अपितु तो वे तो अपनी हर साधना को यज्ञ के रूप में देखते हैं उनके लिए यज्ञ भौतिक अर्थ में सामने न आकर आध्यात्मिक अर्थ में आता है जैसा कि हम अपने सैतालीसवें प्रवचन में कह चुके हैं यज्ञ शब्द यजधातु से निकला है जिसका अर्थ होता है देव पूजा या एक साथ इकट्ठा करना अथवा दान सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले यज्ञ शब्द में ये तीनों बातें हुआ करती हैं पर यज्ञ का व्यापक अर्थ है समर्पण करना यज्ञ के माध्यम से जीवात्मा अपने को परमात्मा के प्रति समर्पित करता है इस यज्ञ के कई रूप हो सकते हैं यहाँ पर ऐसे चौदह रूपों का वर्णन किया गया है सामान्य यज्ञ कर्म में अग्नि की अनिवार्यता को देखते हुए इन यज्ञों में भी अग्नि की प्रतीक रूप से कल्पना की गई है हम अपने दूसरे प्रवचन में कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण क्रांतिकारी विचारक हैं वे प्राचीन सत्यों को युग की आवश्यकता के अनुसार नए रूप में प्रस्तुत करते हैं शास्व सिद्धांत वैसे ही बने रहते हैं केवल उनका रूप युग के अनुकूल बदल दिया जाता है श्री रामकृष्ण की उस उक्ति का यहाँ पर हम पुनः स्मरण करें जहाँ भी कहते हैं अमल का सिक्का अंग्रेजी राज में नहीं चलता कितनी सार्थक बात है अमल का सिक्का भी सोने का और अंग्रेजी राज का सिक्का भी सोने का पर यदि अमल के सिक्के को कोई अंग्रेजी राज में चलाना चाहे तो वह नहीं चलेगा खोटा साबित होगा चलाने के लिए बादशाहीमल के सिक्के को गलाना होगा और उस पर अंग्रेजी राज की मुहर लगानी होगी सिक्के का आधार सोना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन केवल मुहर में हुआ इसी प्रकार यज्ञ का जो अधिक आधारभूत सिद्धांत है उसे भगवान कृष्ण यथावत रखकर उसका रूप बदल देते हैं यही कारण है कि गीता में यज्ञ का वैदिक रूप तो है ही साथ ही उसके अन्य अनेक रूप भी साधक की मानसिकता के अनुरूप प्रस्तुत किए गए हैं यही श्री कृष्ण की अप्रतिम प्रतिभा है सत्य की युगानुकूल व्याख्या ही सत्य को जीवंत बनाए रखती है यज्ञ के दो रूप हैं, एक सकाम तथा दूसरा सकाम यज्ञ कामना की पूर्ति हेतु किए जाते हैं और जब यज्ञ कर्म के पीछे फल की चाह नहीं होती जब वह केवल ईश्वर प्रत्यर्थ अथवा कर्तव्य भावना की दृष्टि से किया जाता है तब वह व्यक्ति की चित्त शुद्धि का सबसे सक्षम साधन होता है ऊपर जिन चौदह प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है उन सब के उद्यापन करने वाले लोग साधक हैं फल के प्रति उदासीन हैं, उनके ये यज्ञ कर्म निष्काम इस है इसलिए वे यज्ञ क्षपित कलमस हैं उनके अंतकरण का कलमस पाप इन यज्ञ कर्मों द्वारा धूल गया है इस प्रकार शुद्ध चित्त होकर वे सब भी उस पर सत्य की उपलब्धि के अधिकारी हुए हैं